बाबू सर जॉन ए मैकडोनल्ड की बेटी की कहानी एंजली मैं चित्र फ्राई विल बैंड सर जॉन ए मैकडोनल्ड अन्य पिताओं के तरह नहीं थे उनकी बेटी मैरी यह जानती थी पूरी दुनिया में केवल एक पिता ही कनाडा के पहले प्रधानमंत्री थे और मैरी अन्य बेटियों की तरह नहीं थी वह यह भी जानती थी कि वह कभी चल नहीं पाएगी उसे बोलने में कठिनाई होती थी और उसे अपने हाथों का उपयोग करने में भी कठिनाई होती थी मैरी मार्गरेट थियोडोरा मैकडोनाल्ड का जन्म मस्तिष्क की चोट के साथ हुआ था मैरी के पिता और माँ ने आशा और प्रार्थना की कि किसी दिन वो भी अन्य बच्चों की तरह दौड़ने और खेलने में सक्षम होगी लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा कभी नहीं होगा तो उन्होंने बेटी के प्रत्येक छोटे सुधार पर खुश होना सीख लिया मैरी एक सौम्य विचारशील व्यक्ति थी और हालांकि उन्होंने अपना पूरा जीवन व्हीलचेयर में बिताया लेकिन उन्होंने उसकी कभी शिकायत नहीं की उनकी मां एग्नेस मैकडोनल्ड ने एक बार एक दोस्त को दिखा उसके पास अपने पिता की कृपा का बहुत आकर्षण है और हर कोई उससे प्यार करता है मेरी सोचती थी कि उसके पापा अद्भुत हैं। प्रत्येक दिन के अंत में वो अपनी व्हील को खिड़की के ठीक समकोड़ पर रखती थी ताकि वो संसद से घर लाने वाली पिता की गाड़ी को देख सके आमतौर पर जब सर जॉन दरवाजे में घुसते थे और अपने टोपी को हटाए बिना ही अपनी बेटी को गोद में उठाकर उसे कहानी सुनाते थे लेकिन कनाडा का प्रधानमंत्री होना कोई आसान काम नहीं था और कभी कभी वे देर से घर थे वे थके होते थे और उन्हें आराम की जरूरत होती थी उस समय मैरी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती थी जब वो आग के सामने बैठ गर्मी सोखती थी और दुनिया की चिंताओं को भूलने की कोशिश करती थी तब वो आग के सामने बैठकर गर्मी सोखती थी और दुनिया की चिंताओं को भूलने की कोशिश करती थी आमतौर पर उन्हें बातचीत करने और मजाक करने में ज्यादा समय नहीं लगता था वो मूर्खतापूर्ण तरीके से मैरी को हंसाते हुए ड्राइंग रूम के फर्श पर भी रेंगते थे मैरी को गर्व होता जब उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहते जब उसके पिता उसके सिर पर हाथ रखकर कहते तुम्हारे बाल घुंघराले हैं मैरी या उसके नाक पर उंगली रखकर मजाक में कहते बाबू मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी नाक विरासत में भी है सिर्फ उसके पापा ही उसे बाबू बुलाते थे प्रत्येक सुबह मैरी को उसके माता पिता के कमरे में ले जाया जाता था माता पिता उस समय बिस्तर में होते थे या उसके लिए दिन का पसंदीदा समय होता था वो अपने दिलासा देने वाले पापा के पास की गर्मी में खुश होकर लेट जाती थी अपनी व्यस्त दिनचर्या शुरू करने से पहले पापा हमेशा उसे एक कहानी सुनाते थे मैकडोनल्ड्स ओटावा में एक बड़े पत्थर के बने घर में रहते थे जिसका नाम अंस क्लिफ था वहाँ महत्वपूर्ण लोग अक्सर रात के खाने के लिए आते थे और मैरी बड़े ध्यान से उनकी बातचीत सुनती थी उसे विशेष रूप से महारानी विक्टोरिया के बारे में सुनना पसंद था जो न केवल इंग्लैंड की महारानी थी बल्कि कैनेडा डोमिनियन की भी रानी थी। मैरी के जन्म से दो साल पहले महारानी महारानी विक्टोरिया ने उसके पापा को नाइट की उपाधि से नवाजा था कैनेडा के जन्मदिन पर ए... कैनेडा के जन्मदिन एक जुलाई अठारह पर वह सर जॉन ए मैकडोनल्ड बन गए थे राजनीतिक मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा और बहस बहस होती थी मैरी को लगा कि कनाडा सरकार की राजनीति को समझना आसान नहीं था उसकी मां ने एक बार कहा था यहाँ इस घर में माहौल इतना भयानक राजनीतिक है कि कभी कभी मुझे लगता है कि खाने की मेज पर भी मक्खियाँ राजनीति पर चर्चा करती हैं जब संसद सत्र चल रहा होता तब लेडी मैकडोनल्ड अक्सर हाउस ऑफ कॉमंस में जाती थी उन्होंने और सर जॉन ने सांकेतिक भाषा सीखी थी ताकि वे गैलरी में से एक दूसरे को गुप्त संदेश भेज सके एक बार लेडी मैकडोनल्ड मैरी को भी अपने साथ ले गई मैरी को तब तो बड़ा गर्व हुआ जब उसने अपने ऊंचे प्रतिष्ठित पिता को बोलते हुए सुना मैरी को पिता का भाषण समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई उनका भाषण छोटी और मजेदार कहानियों से भरपूर था जो मैरी को सुनना पसंद था उनके भाषण हमेशा छोटे होते थे लेकिन मैरी को किसी ने बताया था कि एक बार उनके पिता ने सदन में बिना रूक के घंटे भाषण दिया था लॉर्ड डफरिन ने जो उस समय कैनेडा के गवर्नर जनरल थे ने कहा था कि मैकडोनल्ड ने अपने उस जबरदस्त भाषण के साथ सदन में जान फूल सर जॉन को अक्सर अपने बाबू से दूर रहना पड़ता था वो अक्सर अन्य कनाडाई प्रांतों का दौरा करते थे और कई बार उन्हें इंग्लैंड की महारानी से मिलने के लिए जहाज से इंग्लैंड तक जाना होता था उस समय मैरी को अपने पिता की बहुत याद आती थी लेकिन जब भी बाप बेटी अलग होते थे तो वे एक दूसरे को खत लिखते थे एक गर्मियों में मैरी घर से दूर थी और उसकी दादी क्यूबे के रिवेरे ड्यू लूप में थी तब सर जॉन ने उन्हें अंसलिप से यह पत्र लिखा मेरी प्यारी मैरी तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं और तुम्हारी दयालु माँ तुम्हें और तुम्हारी दादी को फिर से देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हमने अभी अभी तुम्हारे कमरे में एक नया कालीन बिछाया है और तुम्हारे वापस आने की सब तैयारी की है बगीचा अभी प्यारा लग रहा है वो सुंदर फूलों से भरा है और मुझे आशा है कि तुम फूलों के मुरझाने से पहले उन्हें देख पाओगी बगीचे में कुछ अच्छे भी खरबूजे हैं तुम उन्हें रात के खाने के लिए चुनना और मुर्गियों को उनके छिल खिलाना तुम्हें याद होगा कि तुम्हारी माँ ने मेरे बाल काटे थे और मुझे एक गधे जैसा बना दिया था मेरे बाल अब फिर से काफी लंबे हो गए हैं जब तुम घर आओ तो तुम मेरे बालों को ज्यादा जोर से मत खींचना जब तुम सुबह पापा के बिस्तर पर आती हो और उन्हें गले लगाती हो तब मैं तुम्हें कुछ नई कहानियां जरूर सुनाऊंगा प्रिय अच्छा दादी को मेरा प्यार और उन्हें मेरी तरफ से एक पुच्ची देना अब मेरी प्रिय अलविदा और अपने प्यारे पिताजी के लिए जल्द ही घर वापिस लौटना जॉन ए मैरी को अपने पापा के पत्र बहुत पसंद थे पापा की चिट्ठियों से मैरी को लगता था कि उससे बहुत दूर नहीं है वो हमेशा उनका तुरंत जवाब देती थी लेकिन चूंकि मैरी के हाथ ठीक से काम नहीं करते थे इसलिए उसे अपने पत्र लिखवाने पड़ते थे मेरे प्यारे पिताजी मैं चाचा जी के कमरे में बैठकर आपको पत्र लिख रही हूं। आशा करती हूं कि आप अच्छे होंगे आपकी पत्नी यग्नेश आपको प्यार भेजती है उन्होंने मुझसे ऐसा लिखने के लिए नहीं कहा है लेकिन अगर उन्हें पता होता कि मैं पत्र लिख रही हूँ तो यह तो वो यह जरूर मेरे पास एक छोटा कुत्ता है जो चाचा जी ने मुझे दिया है प्रिय पिताजी आप कब वापस आ रहे हैं मुझे आशा है कि आप जल्द ही वापस आएँगे क्योंकि एग्नेस आपको बहुत याद करती हैं और मुझसे अक्सर कहती हैं पास मेरे पति वापस आ जाते हैं आपके बिना घर बहुत नीरस और अकेला लगता है और मुझे अपनी शाम की कहानियाँ बहुत याद आती हैं मुझे आशा है कि आप वहाँ अच्छा समय बिता रहे होंगे अग्निश सोमवार को कहीं जा रही हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही हैं शायद वो आपसे मिलने जा रही हूँ प्रिय पिताजी मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे मेरा विश्वास करें आपका बाबू और बेटी मैरी मैं ओह मैंने कितनी बड़ी भूल की मैं अपनी बूढ़ी मुर्गी के बारे में तो लिखना भूल गई सारा हमेशा की तरह स्वच्छ और खुशमिजाज है बस इतना ही पत्र लिखते समय मैरी के दिमाग में हमेशा शब्द होते थे लेकिन कभी कभी उसे पत्र लिखते समय खुद को समझने में मुश्किल होती थी वो चाहती थी कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे वो अपने शब्दों को कागज पर उतार सके कभी कभी मैरी अपने व्हील चेयर में याद दिलाती थी हाथ का उपयोग करना आसान लगने लगा हालांकि उसके लिए लिखना अभी भी असंभव था मैरी के दोस्त उसके लिए बहुत मायने रखते थे उसे हर तरह के सामाजिक समारोह में आमंत्रित किया जाता था वो अक्सर कैनेडा के गवर्नर जनरल के घर रेडियो हॉल में एक मेहमान जैसी जाती थी डफरिन के पांच बच्चे अक्सर नाटक आयोजित करते थे मैरी नाटकों में भाग लेने में असमर्थ थी लेकिन वो हमेशा एक उत्साही दर्शक होती थी एक बार उसे रेडियो हॉल में आयोजित एक चैरिटी बाजार में सहायता करने के लिए बुलाया गया वहां पर मैरी और नैली डफरिन ने एक स्टॉल पर एक साथ फूल बेचे मैरी ने पार्टी और नृत्यों में भी भाग लिया एक पार्टी में प्रतिष्ठित आविष्कारक और वैज्ञानिक साइंट फ्लेमिंग भी थे वो कनाडा के अग्रणी रेलवे सर्वेक्षक और निर्माण इंजीनियर थे और मैरी के पसंदीदा किया और नृत्य करने के लिए अपने मजबूत बाह में सीधा रखा फिर मैरी अन्य बच्चों के साथ एक रिंग डांस में शामिल हुए मैरी के लिए संगीत खास मायने रखता था वो एक चूहे की तरह सांस बैठे घंटो पियानो गायन या संगीत कार्यक्रम सुनती थी जब कनाडा में जन्मी प्रसिद्ध गायिका मैडम एम्बा अल्बानी शहराई तो वह न केवल आज क्लिफ में रही बल्कि उन्होंने विशेष रूप से मैरी के लिए उनके जन्मदिन पर गाया मैरी को जन्मदिन पसंद थे सबके जन्मदिन सिर्फ अपना ही नहीं वो अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टियों में भी शामिल होती थी और वे उसके उसकी पार्टी में शामिल होते थे किशोरावस्था में मैरी के माता पिता की उसके लिए जन्मदिन पर एक पार्टी दी किशोरावस्था में मैरी के माता पिता ने उसके लिए उसके जन्मदिन पर एक पार्टी दी थी जब शर जॉन ने देखा कि मैरी वहाँ कितना आनंद ले रही थी तब उन्होंने खुद ऑर्केस्ट्रा से बजाते रहने और मेहमानों को अधिक समय तक रुकने का अनुरोध किया जब रंग बिरंगे डांसर फिर से फर्श पर चक्कर लगाने लगे तो उन्होंने अपनी बेटी के कान में फुसफुसाए देखो बाबू वे तुम्हारी कुछ देर के लिए और संगत चाहते हैं और नाचना एक बार जब मैरी के पिताजी खुद अपने जन्मदिन के लिए घर नहीं आ सके तो भी मैरी ने वैसा ही जश्न मनाया उसने पिता के सम्मान में एक पार्टी आयोजित की और 80 से अधिक मेहमान उसके प्रसिद्ध पिता की दावत में आए ये हमारे पहले प्रधानमंत्री सर जॉन के लिए है यह सर जॉन के लिए जो ऐसे सपने देखते हैं जो सच होते हैं यह हमारे राष्ट्र के लिए है जहाँ समुद्र और जो लोहे की रेलों से जुड़ा हुआ है यहाँ मेरे पिताजी के यह मेरे पिताजी के लिए काश वो यहाँ होते लेकिन मैरी का अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन होता जब पापा ने उसके सामने मेज पर एक बड़ा भारी अजीब आकार का पैकेज रखा। खोलने में क्या था एक नया आविष्कार पापा ने समझाया एक टाइप राइटिंग मशीन या टाइप राइटर अब तुम अपने पत्र खुद अपने आप लिख सकोगे बाबू मैरी रोमांचित होगी और उस दिन से उसने अपने सभी पत्र खुद लिखे वो केवल अपनी बाई तर्जनी और अपने दाहिने हाथ की दो बीच की उंगलियों का ही उपयोग कर सकती थी इसलिए प्रत्येक अक्षर टाइप करने में उसे बहुत समय लगता था लेकिन मैरी में बहुत धैर्य था उसने अपने दोस्तों को लिखा उसने अपने चाचा चाची को लिखा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब उसके पिता दूर होते तो वो अपने शब्दों का उपयोग करके अपने पिता को पत्र लिखती थी अंत के सर जॉन की मृत्यु के समय मैरी मार्गरेट थियोडोरा 22 वर्ष की थी पिता के बिना मैरी और उसकी में बहुत खोई और अकेली थी उन्होंने कनाडा के विभिन्न हिस्सों में रहने की कोशिश की पर अंत में वे इंग्लैंड चली मैरी को लंदन से बहुत प्रेम हो गया उसे हाइट पार्क संग्रहालय इक्वेरियम और क्रिस्टल पैलेस की हलचल और उत्साह पसंद थे पसंद था लेकिन सबसे अधिक उसे थिएटर से प्यार था जब भी संभव होता वो नाटक आज देखने जाती थी वो अक्सर सर्दियों सर्दिया अलाइसियो अल्लासी इटली में बिताती थी लेकिन मैरी लंदन में सबसे खुश थी मैरी तब इक्यावन वर्ष की थी जब उसकी माँ का देहांत हुआ उसने अपना शेष जीवन अपनी नौकरानी साथी सारा कायर के साथ बिताया माई कायर मैरी शारा को बुलाती थी और वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब शारा की शादी हुई तो मैरी शारा और उसके पति के साथ रहने लगी मैरी फिर कभी कैनेडा नहीं गई लेकिन अपने प्रिय ट्राइप राइटर का उपयोग करके वो अपने कई कैनेडाई दोस्तों और परिवार के सदस्यों के संपर्क में रही मैरी 64 वर्ष तक जीवित रही उन दिनों मैरी की शारीरिक क्षमता देख वाले व्यक्ति के लिए यह एक असाधार असाधारण उम्र थी निश्चित रूप से उसे जीवन भर मिले प्यार देखभाल और प्रोत्साहन ने इसे संभव बनाने में मदद की उसे हो इंग्लैंड में दफनाया गया